गीता तत्व चिंतन परमार्थ के दो पथ पांचवा दोनों पथों के अधिकारी भिन्न प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण जिन दो निष्ठाओं की बात करते हैं उससे यह स्पष्ट कर देते हैं कि ये दोनों परमार्ष साधन के अलग अलग और स्वतंत्र पथ है दोनों के अधिकारी भिन्न है जो सांख्य मार्गी हैं वह ज्ञान योग की निष्ठा चुन ले और जो कर्मयोगी है वह कर्मयोग की निष्ठा अपना ले श्री कृष्ण का तात्पर्य यह है कि अर्जुन मैंने तो पहले भी दो प्रकार के अधिकारियों के लिए दो प्रकार की निष्ठाएँ बताई थी एक का पक्ष दूसरे का नहीं हो सकता मैंने तो किसी भी प्रकार तेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया तू मेरी बात नहीं पकड़ पाया इसका दोष तू मुझे क्यों देता है मैंने तो साफ ही कहा था कि सांख्य बुद्धि और योग्य बुद्धि ये दो अलग अलग रास्ते हैं सांख्य बुद्धि के अनुसार आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य नित्य अनित्य का विचार करते हुए अनित्य के लिए शोक दुख न करना और अपनी नित्य आत्म स्वरूपता को जान लेना यह ज्ञान का रास्ता है योग बुद्धि में चित्त को द्वंद्वों में से प्रभावित न होने देकर उसे समरख कर संसार के कर्म करने पड़ते हैं कर्म योग के अभ्यास से बुद्धि को व्यवसायत्मक बनाना पड़ता है अभी बुद्धि बहुत चंचल है एक स्थान पर बैठ नहीं पाती क्योंकि वह अव्यवसायात्मक है कर्मयोग बुद्धि की चंचलता को नष्ट करेगा ऐसे एकाग्र बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश फैल उठेगा यहाँ हम समझ लें कि कर्म और ज्ञान का परंपरागत अर्थ क्या है वैदिक ग्रंथों में कर्म शब्द का व्यवहार यज्ञ और नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान आदि के लिए हुआ है पुराकाल में हिंदुओं के यहाँ यज्ञादि की परंपरा थी तरह तरह के अनुष्ठान आदि हुआ करते थे इन यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान बहुधा कामना की पूर्ति के लिए होता था ऐसे कर्म सकाम कहे जाते थे इस सकाम कर्मों से मनुष्य इस जीवन में लोक पुत्र और वित्त की अपनी याचनाओं को पूर्ण करता और परजीवन जीवन में स्वर्गादि के सुखों का भोग चाहता यह मीमांसकों की कर्मनिष्ठा थी पर मनुष्यों और विचारकों ने सुख भोग को परमार्थ नहीं माना सकाम कर्म से उत्पन्न सुख तो क्षणिक है वे चाहे इस जीवन के हों या परजीवन के मनुष्यों ने जीवन का परमार्थ इन क्षणिक और नासवान सुखों में नहीं देखा उन्होंने तो चरम सत्य को जान लेना ही जीवन का चरम उद्देश्य माना इस दृष्टि से वे शाश्वत और चिरंतन सत्य का अनुसंधान करते रहे और एक दिन इस अनित्य जगत के पीछे स्थित उस नित्य सत्ता का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया और घोषणा की कि इस सत्ता की उपलब्धि से ही शास्त्र शांति प्राप्त हो सकती है लौकिक और पारलौकिक जीवन के सुख भोग मन को चंचल कर अशांत ही बनाते हैं वे मनुष्य को उसके अपने वास्तविक स्वरूप से बहुत दूर ले जाते हैं अतएव यदि जीवन में सचमुच ही शांति पाना चाहते हो तो उस एक आत्म आत्मतत्व को जानो तमेवैक जानथ आत्मा अन्यावाचो विमुंच थमृत स सेतु अन्य सब बातें छोड़ दो अमृत का यही एकमात्र सेतु है कठोपनिषद में कठोपनिषद के ऋषि कह उठते थे नित्यो नित्याम चेतनश्चेतना एको बहुनाम यो विदा कामान समात्मस्थम ये अनुपश्य धीरा तेषा शांति शास्वती नेतरेशा जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है और जो अकेला ही अलेकों की कामनाएं पूर्ण करता है अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हें को नित्य शांति प्राप्त होती है औरों को नहीं